आशा की लिस्ट लिस्टॉस्ट के दौरान एक महिला ने 2500 बच्चों की जान कैसे बचाई जेनिफर 1917 इरिना छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देती थी उसने देखा कि कुछ लोगों के साथ दूसरों की तुलना में अलग व्यवहार किया जाता था इरिना के पिता एक डॉक्टर थे और कभी कभी वो मरीज देखते समय इरीना को भी अपने साथ ले जाते थे जिस मोहल्ले में वो मरीजों का इलाज करते थे वहां पर बहुत से यहूदी बच्चे बच्चे थे जो यहूदियों की भाषा एदिस बोलते थे वे यहूदी मंदिर में भी जाते थे इरिना ने दूसरे लोगों की यहूदी लोगों पर ताना कशी कसते हुए सुना इरिना के ज्यादातर पड़ोसी यहूदी बस्तियों से दूर ही रहते थे पर इिना अक्सर यहूदी बच्चों के साथ खेलती थी पापा रीना ने पूछा क्या कुछ लोग सच में दूसरे लोगों से बेहतर होते हैं इरीना उसके प्यारे ने कहा इस दुनिया में दो तरह के लोग होते अच्छे और बुरे लोग इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे अमीर हैं या गरीब किस धर्म या जाति के मायने यह रखता है कि वे अच्छे अच्छे हैं या बुरे इरिना के पिता की मृत्यु तब हुई जब वह केवल सात वर्ष की थी लेकिन उनके बुद्धिमान शब्द इरिना के साथ हमेशा रहे वे इरिना के दिल में गहराई से बस गए वार्षा पोलैंड उन्नीस सौ एक अच्छी इंसान बनना चाहती थी वार्सा में गरीब परिवारों की मदद करने के लिए उसने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में नौकरी ने पोलैंड पर शत्रु लोग थे तभी द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था मैं यहाँ लोगों को टीके देने के लिए आईना ने कहा वो वार्सा के एक यहूदी बस्ती में प्रवेश कर रही थी उन्नीस सौ चालीस तक जर्मनी ने लगभग पांच लाख पोलिस को शहर के भीतर संकुचित स्थानों यानी घेटों में जाकर रहने के लिए मजबूर किया था वो इलाका दो वर्ग मील यानी पांच दशमलव दो वर्ग किलोमीटर से भी कम था एक ऊंची ईंट की दीवार के ऊपर और कांच के टुकड़े टुकड़ों से उनके घेटों घिरे हुए थे जर्मन लोगों ने पोलिस लोगों से छूट बोला पोलिस लोगों को यहूदी बस्ती में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी क्योंकि वे वहां वे बीमारियां पकड़ सकते थे यहाँ से जाओ सिपाही ने कहा हम नहीं चाहते कि बीमारियां इन दीवारों के बाहर फैली इरिना पहले तो डर गई लेकिन उसने देखा कि ने के साथ कितना किया था वो यह सभी लोगों के लिए बच्चा बीमार है एक महिला ने गुहार लगाई कृपया क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकती है इतने सारे लोगों की इतनी जरूरत है इरिना ने सोचा एक इंसान भला क्या कर सकता है वो सोचा जो उसके पिता ने उसे बताया अगर कोई डूब रहा हो पिताजी ने कहा था तो उसे अपने हाथ का सहारा जरूर दो। बच्चों का दर्द सबसे ज्यादा है इरिना ने फैसला किया मुझे उनकी मदद करनी चाहिए इरिना ने अपने उन दोस्तों से बातचीत की जिन पर उसे भरोसा था हम यहूदी बस्ती में भोजन और दवा लेकर जा सकते हैं इरिना ने उनसे कहा लेकिन हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी वो काम बहुत खतरनाक होगा उसकी दोस्त जग प्योत्रोस का अगर नाजियों ने हमें पकड़ लिया तो वे हमें मार सकते फिर क्या तुम वो करोगी ने ने पूछा। जग बहादुरी लेकिन जल्दी उनका मिशन और, भी हो गया। और उससे भी ज्यादा खतरनाक जुलाई उन्नीस सौ बयालीस में शुरू में जर्मन सैनिक प्रतिदिन छह हजार से अधिक यहूदी लोगों को रेलगाड़ियों के मवेशी डिब्बो में ठूस कर ले जा रहे थे पता नहीं था कि वे कहा जा रहे हैं उन्हें ट्रिबलिंग का मृत्यु शिविर ले गई जहां नाजियो ने उन्हें मौत के खाट ट्रक चलाने की अनुमति थी पहली बार जब एंटोनी और इरिना ने ट्रक में एक बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश की तो बच्चा रो पड़ा गेट पर जर्मन सैनिकों ने उन्हें लगभग पकड़ लिया अगली बार जब इरिना एक बच्चे को ट्रक में लेने आई तो उसे आश्चर्य हुआ आगे की सीट पर एक बड़ा कुत्ता बैठा था यह सेप्सी है एंटोनी, एंटोनी ने कहा काफी काबिल है और वह अच्छी तरह से प्रशिक्षित है हमें अब ट्रक में बच्चों के रोने की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी वो खुशफुसाया ट्रक सीमा सीमा गेट की ओर चला और वहां रुक गया ट्रक में पीछे एक बच्चा पिलकने लगा पहरेदार करीब आ गया अरे नहीं इरना ने सोचा अब हम निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे तभी के, के, के रोने की के आवाज को दबा दिया और फिर गार्ड ने ट्रक को यहूदी बस्ती के गेट से गुजरने दिया जुलाई अठारह उन्नीस सौ बयालीस एरिना ने एक दरवाजा खटखटाया जब दरवाजा खुला तो उसने एक गहरी सांस ली और वो अंदर घुस गई यही समय है उसने कहा केनिया कोपेल ने धीरे से अपनी बच्ची को इरिना के बड़े के बूंद दवा दवा डाली ताकि उसे नींद आ जाए फिर तो उसने कम्बल को ठीक किया और यह सुनिश्चित किया कि बक्से में हवा के लिए छेद हो जैसे इरिना ने बक्सा बंद किया वैसे ही उस बच्ची के दादाजी ने बक्से अंदर कुछ खिसकाया वो एक छोटा चांदी का चम्मच था जिस पर बच्ची का नाम और जन्मदिन अंकित था जनवरी उन्नीस जनवरी बयालीस उसकी माँ और पापा की ओर से एक उपहार उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा। ने गहरी सांस ली वो अपना से। से इरेना ने और भी दरवाजे खटखटाए कृपया अपने बच्चे को मेरे साथ जाने दी इरना ने पीक मांगी मैं उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगी क्या आप हमसे वादा कर सकती है कि हमारा बच्चा जीवित रहेगा माता पिता ने इरेना से पूछा मैं आपको एक मैं आपको केवल एक गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आपको बच्चा आपका बच्चा यहाँ रहा तो शायद वो मारा जाएगा इरिना ने उत्तर दिया जब माता पिता अपने बच्चे को देने के लिए तैयार होते तब इरिना को यह तब इरिना यह सोचती कि उस बच्चे को बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा आपका बच्चा छोटा है ईरिना ने सबसे छोटे बच्चों के माता पिता से कहा हम उनकी तस्करी करेंगे आलू की बोरी के अंदर ताबूत में छिपा या फिर कूड़े कचरे की गाड़ी में गाड़ी के नीचे छिपा इरिना ने जो बड़े बच्चे बचाए थे उनसे उसने सीधे बात की बहादुर बनो उसने कहा अब से तुम्हारा नाम इसहाक नहीं तुम्हारा नाम प्योत्र है और अपना नाम बार बार दोहराओ जब तक तुम्हें खुद विश्वास न हो कि तुम प्योत्र हो तुम्हें जल्दी से प्रभु यूसु की प्रार्थना तुम जल्दी से प्रभु यूसी की याद प्रार्थना याद करो क्योंकि अब से तुम यहूदी नहीं एक कैथोलिक बच्चे हों प्योत्र ने प्रभु यूसु की प्रार्थना सीखी और उसका बार बार अभ्यास किया जैसे ही उसने प्रार्थना खत्म की उसने अपने सीने पर सलीब यानिंग क्रॉस का चिन्ह भी बनाया ठीक है।, है इरिना ने कहा अब तुम तैयार हो चलो मेरे पीछे आओ वे उस प्रांगण में पहुंचे जो यहूदी बस्ती की सीमा से लगा हुआ था इरिना ने प्योत्र के पुराने कपड़े उतारे और उसे नए कपड़े पहने फिर वे पिछले दरवाजे से निकले और वो यहूदी बस्ती के सुरक्ष से सुरक्षित बाहर आए किरणा के सहायक खुफिया भूमिगत का कामों में व्यस्त रहते थे अक्सर रीना के सहायक यहूदी बच्चों को सुरक्षा के लिए सीवर और सुरंगों की भूल भुलैया में से स्वतंत्रता की ओर लेकर जाते थे नवंबर उन्नीस इरिना बयालीस जेगोटा नाम के खुफिया दल में शामिल बहादुर पुलिस पुरुषों और महिलाओं का एक गुप्त समूह था जो यहूदियों की सहायता और उन्हें बचाना चाहता था संगठन ने इरिना को यहूदी बच्चों की मदद करने का भार सौंपा वो और उसके नेटवर्क के लोग हर दिन बच्चों को यहूदी बस्ती से बाहर निकालते रहे लेकिन वहां से निकलकर बच्चे गए कहा इरीना को बच्चों की देखभाल करने के लिए कई बहादुर लोग ऐसे पालक परिवार मिले जो छोटे बच्चों को रखने के लिए राजी हुए कुछ बच्चे पोलिस अनाथालयों में रहने के लिए गए अन्य लोग ईसाई कॉन्वेंट मठों में गए जहां पर ननू ने उनकी देखभाल की हर कोई जानता था कि अगर वे एक यहूदी बच्चों को छिपाते हुए पकड़े गए तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन इन साहसी लोगों ने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली उन्हें पता था कि वो जो कर रहे थे वो नैतिक रूप से सही था इरीना ने हर चीज का रिकॉर्ड किया इरिना और उसके सहायकों ने न केवल बच्चों को बचाया उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक बच्चा सुरक्षित रहे और उसकी अच्छी तरह से देखभाल हो इरिना और उसके सहायकों ने बच्चों के देखभाल करने वाले पालक परिवारों को पैसे आपूर्ति और भोजन भी पहुंचाए बच्चे अब अच्छे हाथों में हैं इरना ने अपनी दोस्त जग को बताया लेकिन जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो उन्हें अपने माता पिता के साथ फिर से मिलना होगा मैं बच्चों के असली नाम उनके नए नाम और वे कहाँ कहाँ हैं उसकी एक सूची बना रहे हूँ ठीक है जग ने अगर नाजियों को सूचियां मिल गई तो वे हमें मार सकते हैं और बच्चों और उनकी देखभाल करने वालों को भी निशाना बना सकते हैं हर बच्चे को अपना असली नाम जानने का हक है इरिना ने जोड़ दिया और बाद में बच्चों के परिवार उन्हें ढूंढना चाहेंगे लेकिन तुम सही कह रही हो इस तरह की सूची बहुत खतरनाक होगी और हमें बेहद सावधान रहने की जरूरत होगी इरीना का अपार्टमेंट अक्टूबर बीस उन्नीस सौ पकड़ी गई इरीना हमेशा से जानती थी कि बच्चों को बचाना बहुत बड़े जोखिम काम जोखिम का काम है अब उसका सबसे बड़ा डर सच होने वाला था खिड़की खट, खट, खट। के, के पास गई लेकिन खिड़की के बाहर भी गुप्त पुलिस इंतजार कर रही थी इरना की इमारत को घेर लिया गया था खट खट खट इरना ने नामों की सूची जेने के सामने फेंक दी जेने एक दोस्त थी जो उसके साथ रह रही थी जेरीना ने सूचियों को कपड़ों के भीतर अपनी बगल के नीचे दबा लिया उसके बाद इरिना ने दरवाजा खोला गेस्टापो पुलिस कमरे में घुस आई उन्होंने ईरिना के घर का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन उन्हें सूचियां कहीं नहीं मिली लेकिन फिर भी इरिना आपको अपने साथ ले गए पाविक जेल अक्टूबर उन्नीस इरिना जेल गई पाविक जेल तो वो जगह थी जहाँ गेस्टापो नाजी कानून तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करके उसे दंडित कर सकते थे हमें बताओ की तुम जेगोटा के बारे में क्या जानती पुलिसकर्मियों ने पूछा मैं कुछ भी नहीं जानती ने उत्तर दिया मैं सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ गिस्टाको पुलिस ने एरिना की टांगों और पैरों को पहले चाबुक से पैरों पर पहले चाबुक से मारा फिर उसे एक बेल्ट से लेकिन इरेना चुप नहीं जेल में एरिना के दिन हमेशा एक जैसे होते थे जेल में एरिना दिन में बारह घंटे कपड़े धोने का काम करती थी फिर उसे जेगोटा के दोस्तों का नाम बताने के लिए पूछताछ की जाती थी और उसे पीटा जाता था उसे बहुत कम खाना मिलता था भूख और दर्द के कारण उसे रात की अच्छी नींद भी नहीं आती थी इरिना का नाम पुकारा गया इना सेंडलर गार्ड चिल्लाया अन्य महिलाओं के साथ इरिना को एक ट्रक में ढकेल दिया गया उन्हें गिश्ता को मुख्यालय ले, ले जाया गया अब हमें मौत के घाट उतारा जाएगा ईरिना ने सोचा मुझे गर्व है कि मैंने कोई जानकारी नहीं दी मैं मौत से नहीं डरती को अपने क्षतिग्रस्त पैरों से पैरों पर ठोकर खाकर एक गली में गिर गई तभी बादलों के पीछे से सूरज बाहर निकला इरीना एक पल के लिए अंधी हो गई उसने पिछले सौ दिनों से सूरज तक नहीं देखा था इरीना छिप गई जेगोटा ने इरिना को मुक्त कराने के लिए जर्मन अधिकारियों को बहुत पैसा खिलाया था लेकिन अब उसे छिपना जरूरी था क्योंकि नाजियों का मानना था कि वो मर चुकी थी इरिना दोस्तों के घरों में छिपकर रही कुछ दिनों के लिए वो वार्सा चिड़िया घरों में भी छिपी जहां वो लुंगड़ी के बच्चों के साथ एक पिंजरे में सोई लेकिन उसने जेगोटा के साथ अपना काम जारी रखा जारी रखा उसकी दोस्त ने अभी भी उन बच्चों की सूचियों को बचाकर बहुत संभाल कर रखा गर्मी के दिन उन्नीस सौ ने सूचिया छिपा वारसा विद्रोह शुरू हो गया था सड़कों पर लड़ाई चल रही इरिना यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि चाहे कुछ भी हो उसकी सूचिया सुरक्षित रहें। एक दिन आधी रात के समय इरिना और जग जग के घर के बाहर के छुआड़े में छिप गए दोनों दोस्तों ने मिलकर चाकू और एक चम्मच से सख्त जमीन को खोद एक गड्ढा बनाया ईरिना ने तीन डिब्बे उस गड्ढे में रखे और फिर उन्हें मिट्टी से ठप दिया अब सूचिया सुरक्षित थी उन डिब्बों में बच्चों के नाम थे वे आशा और उम्मीद के डिब्बे अंत के शब्द युद्ध की समाप्ति के बाद की सूची एक ऐसे संगठन जीवित बच्चे और इरेना की सूचियों के कारण अपने बच्चों को घूम पाए कुछ बच्चों ने अपने वास्तविक इतिहास और अपने माता पिता के साहस पूर्ण निर्णय के बारे में सीखा की कैसे उन्होंने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उन्हें त्यागा था और दूसरों ने ईरिना को याद किया उस सासी और सुकून देने वाली महिला को जो उन्हें स्वतंत्रता की ओर ले गई के बाद लोगों ने पूछा इरिना आपने ऐसा क्यों किया आपने यहूदी बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली जर्मन कब्जे के दौरान इरिना ने जवाब दिया मैंने देखा कि पुलिस राष्ट्र डूब रहा और यहूदियों की सबसे दयनीय स्थिति और जिन्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत की वे थे कच्चे इसलिए मुझे उनकी मदद करनी ही पड़ी 12 मई 2008 को इरेना अपनी दोस्त बेटा के साथ नाश्ता कर रही थी यह वही बेटा थी जिसे एक बच्चे के रूप में यहूदी बस्ती से एक बस्ती से एक टूल बॉक्स में रखकर निकाला गया था बड़ी होने पर बेटा ने पाया कि युद्ध में उसने अपने माता पिता को खो दिया था लेकिन उसके पास अभी भी उन्हें याद करने के लिए उनका दिया एक चम्मच था इरेना की उम्र में अब अंठानबे साल की हो गई थी वे अच्छे मूड में थी और दोस्त अब दोनों दोस्तों ने आपस में बातें की फिर ईरना ने अपनी आँखें बंद की और शांति से अपना देह त्याग इरेना सेंडलर को इसराइल में होलोकॉस्ट में मदद के लिए यहूदी लोगों के जीवित स्मारक याद वाशम द्वारा सम्मानित किया गया जो कोई एक इंसान के जीवन को बचाता है वो पूरे ब्रह्मांड को बचाता है ने कभी भी खुद को हीरो नहीं माना इरेना ने कहा मैं पहले पहले मैं यह बता दूं कि मेरे कई मददगार थे दुनिया को उन्हें कब नहीं भूलना चाहिए यह सच नहीं कि वो एक वीरतापूर्ण कार्य थे उसके लिए केवल सहृदयता और एक सरल स्वभाव की आवश्यकता थी लेखक का उन्नीस सौ निन्यानवे में यूनियन टाउन कैंस के 9वीं कक्षा के छात्र ने इरिना सेंडर नाम की एक पुलिस महिला के बारे में समाचार पत्र में एक लेख पढ़ा इरिना ने पच्चीस से अधिक बच्चों को नाजियों से बचाया था यह कैसे कि मैंने सोचा उसने अपने आस के सभी लोगों से पूछा पर इरीना सेंडर के बारे में कोई नहीं जानता था अपने शिक्षक मिस्टर कोनार्ड की मदद से और दो अन्य छात्रों मेगन स्टीवर्ट और सबरीना कॉन्स के साथ मिलकर एलिजाबैथ ने इरीना के वीर कृत्यो के बारे में एक छोटा नाटक लिखा और उसका प्रदर्शन किया एलिजाबेथ मेगन और सबरीना को उनके नाटक के लिए कई पुरस्कार की कहानी इरीना बूढ़ी हो चुकी थी फिर भी उनकी आंखों में चमक और बच्चों के प्रति वही प्यार था इरेना इस बात का जीता जागता सबूत थी कि होलोकॉस्ट सिर्फ कुछ ऐसा नहीं था जिसे आप सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़े होलोकॉस्ट वास्तविक था और हादसा वास्तविक लोगों के साथ हुआ जेनिफर बुल्वार